लाई सुनार से कहा महाराज ये छोटी रह गई थोड़ा बड़ा करो फिर बड़ी की गई कितना बड़ा करे दो दो की जगह चार उंगल बड़ी कर दी फिर जब कब्रमंद पहना गया फिर वही दो उंगल छोटी और पीछे से कुंडी लगे नहीं रही थी ये क्या चमत्कार फिर सुनार के पास गए सुनार ने कहा तुम लोग नाप ठीक नहीं लेते हो कहा महाराज फिर आप जाके ले हम तो कभी नहीं जाएंगे काफिर आपसे नहीं बनाएंगे फिर उसको लोभ में आकर के जाना पड़ा लेकिन एक शर्त पे कि मंदिर में प्रवेश करते मैं आंखें बंद कर लूंगा देखूंगा नहीं आंखें बंद कर ली गई यहां तक कि लेखा है कि, कि पट्टी बांधी आंखों पे, कि मैं कृष्ण की मूर्ति को देखूंगा नहीं आंखों पे पट्टी बांध के जब मंदिर के भीतर प्रवेश किया और स्पर्श करके जब नाप लगा लेने वो हैरान हो गया जब देखा कि बंसी है ये नहीं हाथ में त्रिशूल हाथ में डमूर है छू के देखा सर की तरफ देखो जटाजूट ये मैं क्या देख रहा हूं ये तो शंकर जी लग रहे हैं फिर आंखों पे पट्टी खोल के देखा देखा तो श्रीकृष्ण बंसी ली फिर आंखों पर पट्टी बांध ली छुए तो भगवान शिव और देखे तो कृष्ण अंत में आकाशवाणी होती है अरे मेरे बोले भगत मैं ही कृष्ण हूं मैं ही शिव हूं मेरे शिव के रूप में तुम्हारी जो अनन्ना निष्ठा थी मैं उसको भी स्वीकार करता हूं तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह था उनके सिर के ऊपर पिंडी प्रकट होगी जो आज भी है आज भी है दर्शन कर सकते हो आप भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है और यहां पर शंकर जी की पिंडी दोनों भगतों का भाव रख लिया आज भी कोई दर्शन कर सकता है ये कथा पंडरपुर निवासी भी सुन रहे होंगे क्योंकि पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में जा रही तो आज भी पिंडी का चिन्ह भगवान श्री कृष्ण विठ नाथ के शीश पर विराजमान राजमान मैं ही शिव हूं मैं ही कृष्ण हूं इससे भेदभाव न करो ये जो प्रश्न आया कि मैं नारायण का उपासक अरे जिस रूप में भी प्रभु आए स्वीकार करो कई बार हमारे साथ होता है अब तो कम होता पहले बहुत होता था जब मैं बरसाने रहता था ठाकुर जी का श्री जी का चिंतन करता था बीच में शंकर भगवान जी आ जाते थे मैंने बाबा से जाके प्रश्न किया तो बाबा ने कहा देखो कृपा कर रहे हैं है। मेहमान बन के जब कोई आया ना घर में तो उसकी खातरदारी करनी चाहिए जब अचानक बिना याद किए भगवान शिव आ रहे हैं तो उनका चिंतन करो फिर हम भगवान शिव का विषय करने लगे थे चिंतन करते करते राम की जगह कृष्ण आ जाए कृष्ण की जगह राम कोई दोष नहीं है नंददास जी जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी काशी जी में पढ़ा करते थे शेष नातन जी महाराज के यहां तुलसीदास जी इन्हीं के गुरु भाई नंददास जी एक साथ विद्या ध्यान की काशी जी में तुलसीदास जी राम भक्ति में अपने आप को अर्पण कर दिया इनके गुरु भाई नंददास जी वो भी राम उपासक थे वृंदावन में आए दर्शन करने के लिए और ऐसे पकड़े गए ठाकुर जी ने ऐसा जादू चलाया कृष्ण के प्रेम में रंग गए फिर वापस लौट कर गए ही नहीं लग गए भक्ति में कुछ समय बाद उनके गुरु भाई आए देखा जब नंददा जी से मिलना चाह देखा कि नंददा जी के सामने राधा माधव का चित्रपट है उनके सामने अगरबती दो जगह के चिंतन कर रहे हैं तो बड़े गुरु भाई ने कहा नंददास जी को कि क्या कमी रघुनाथ की जो कुल की तोड़ी कान अरे रघुनाथ क्या क्या कमी थी राम जी को छोड़कर तुम कृष्ण की भक्ति में लग गए कहा कमी रघुनाथ की जो कुल की तोड़ी कान तो उत्तर दिया मन वैरागी हो गया सुन बंशी की तान बंसी सुन करके उन्होंने मन को मोह लिया। अब मैं प्रश्न करना चाहूंगा ये कृष्ण की भक्ति तो करते नहीं थे दास जी ये तो राम उपासक थे वृंदन में आए तो उनको बंसी कैसे सुन गई कहा ना कि मन वैरागी हो गया सुन बंसी की तान तो ये तो राम उपासक थे कृष्ण उपासक तो थे नहीं तो बंसी की तान कैसे सुन गई क्योंकि तो राम और कृष्ण एक ही तो है इसलिए बंसी सुन गई और फिर बंसी वाले के दर्शन के सहजी भाव प्रेम हो गया इसलिए ऐसा ना करो सोचो तुम राम कृष्ण दुर्गा शिव किसी की उपासना करो करते रहो और अगला प्रश्न है जब ईश्वर की ओर बहुत मन खींचने लगे तड़फने लगे और संसार भी ना छूटे तो क्या करना चाहिए भगवान की तरफ मन तड़फने लगे और ना छोटे संसार ऐसा हो ही नहीं सकता वो तड़फन में कमी है उदाहरण देता हूं तुम लोग सुगर के रोगी हो शादी में गए रसगुल्ले की प्लेट सामने है इधर दवाई भी चलती है बोलो मन करता है कि नहीं खाने का ईमानदारी से बताना रसगुल्ले की तरफ मन खींचता कि नहीं खींचता तड़फन होती है कि नहीं होती रसगुल्ले की तरफ होता है ना मन में आता खाए, मन में तड़फ है रसगुल्ला खाए, लेकिन बुद्धि कहती है अरे मन कंट्रोल शुगर का रोग है दुख पाएगा संभल मन कहता है हाँ ठीक बात है फिर थोड़ी देर बाद मन कहता है अरे थोड़ा सा तो लेना है ज़्यादा थोड़ी लेना है एक गोली और सही और खा लेंगे गोली फालतू तो बुद्धि कहती है खाना नहीं और मन कहता है खाना है अगर बुद्धि में विवेक है बुद्धि जीत जाएगी मन हट जाएगा अगर बुद्धि में विवेक नहीं है तो मन की जीत हो जाएगी ये मुंह मार ही लेगा मन तो कई बार बुद्धि और मन का युद्ध होता है बुद्धि कहती है संसार विनाशी है एक दिन मौत आएगी सब कुछ छूट जाएगा ना मैं किसी का रहूंगा ना कोई मेरा रहेगा मानव जन्म बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है अरे मन कर भजन ये बुद्धि कहती है और मन कहता है किसने देखा भगवान किसने देखा गला जन्म ये सब बातें हैं अरे मौज मारो मस्ती मारो कल की कल देखेंगे क्या होगा मन अपनी भाषा बोलता है बुद्धि अपनी भाषा बोलती है कभी मन जीतता है तो कभी बुद्धि जीतती है एक व्यक्ति ऊपर ढलान से आ रहा था मोटरसाइकिल से पूरी स्पीड रात्रि का समय हेडलाइट थी नहीं अंधेरा अंधेरे में चला रहा है ट्रैफिक पुलिस ने हाथ दिया रोको रात्रि के समय हेडलाइट है नहीं और इतनी रफ्तार से वो व्यक्ति बोला पीछे हट इसमें ब्रेक भी नहीं है तो लाइट की बात कर रहे तो पुलिस वाला बोला इंद्रियों में संयम की ब्रेक नहीं बुद्धि में ज्ञान की लाइट नहीं एक्सीडेंट कंपल्सरी है किस किस को पीछे हटाओगे मरोगे बेमौत मरोगे हमारा मन संसार में भागता है बुद्धि सत्संग सुनने के बाद भगवान की तरफ भक्ति है तो ऐसी स्थिति में क्या करें प्रश्न है लड्डू गोपाल जी आपके घर में है देखना ठाकुर जी के दो हाथ हैं सामने हाथ है उसमें क्या है लड्डू है अब उसमें बंसी तो पकड़ेंगे नहीं लड्डू हाथ में हम बंसी नीचे रख देते हैं तो नीचे वाला हाथ छुपा रहता है वस्त्रों में वहां बंसी है नीचे वाला हाथ पोशाक में छुपा है और लड्डू हालात सारे आम दिखाई दे रहे है तो संसार लड्डू है बंसी परलोक भगवान है भगवान कहते हैं ये संसार का लड्डू खाओ अगर यह नहीं चाहिए तो फिर नीचे बंसी है चरणों में अब तुम्हारी तो इच्छा है ये लड्डू संसार का जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली मानते हैं। हम कहते हैं भले हुए बाबा जी बन गए भला हुआ बाबा जी बन गए नहीं तो बनते भांड आगे आगे बच्चे रोते पीछे रोती रांड। का रूड मुड़ाए भये सन्यासी मूड मुड़ाए भये सन्यासी सर की मिट गई खाज खाने को हलवा मिले लोग कहे महाराज और एक तुम लोग हो फंसे हो खाएंगे सो सो जूत तमाशा घुस के देख देखो बेशर्मी की हद तालियां बजा रहे हैं अपनी बेजती भी, भी। <laughs> परसुंगे परसुंगे परसुंगे <laughs> क्या इकाशी व्रत नियम सख्त होता है कृपा नियम बताएं चंडीगढ़ से हैं तो ये कादशी का नियम तो यही है कि कुछ भी ना खाओ केवल सांस लो बस पानी भी ना पियो ये इसका पूरा नियम है अगर ये नहीं निभा सकते तो जल्द जल्द पर रहो अगर ये भी नहीं निभा सकते एक समय फलाहार करो अगर ये भी नहीं निभा सकते दो समय फलाहार करो अगर ये भी नहीं निभा सकते तीन समय कर लो अगर कहते महाराज तसली नहीं होती फल से फिर मरो जो मर्जी करो हमारी कोई गारंटी नहीं <laughs> और कोई प्रश्न और कोई पूछना चाहे एक प्रश्न रह गया नरसिंह भगत जी के परिवार को क्या मिला तो हमारी बात पे विश्वास कर लो नहीं आत्मविश्वास नरसिंह भगत के परिवार वाले शरीर छोड़ करके जहां गए ना वहां जाके देख लो कहा इस समय भगवत प्राप्ति सबको होगी भगत का अपना निज चाहे महा पापी भी क्यों ना हो सबको भगवान के दाम की प्राप्ति होती है कहा तासु तेज़ प्रभु बदन समाना सुर मुनि सभी अचंभा माना कुंभ कुंभकर्ण रावण जब देह का त्याग करते हैं शिशुपाल जब देह का त्याग करता है उनकी आत्मा कहा पर लीन होती है प्रभु के चरणों में देवताओं ने हैरान की जताई सब आश्चर्य चकित हुए कि रावण पापी महापापी इसको भगवान ने निज गति दी क्या देखा है रावण में भगवान ने राम जी से पूछा प्रभु आपने रावण में ऐसा क्या देखा जो नरक नहीं गया मरने के बाद धन पर मन ललचाने वाला रावण पर नारी पैनी छुरी मत कोई लाओ अंग रावण के दस शीश गए पर नारी के संग। सन्यासी कोई बन जाए पत्नी को छोड़कर उसके लिए तो यहां तक कहा सन्यासी की चाहे अपनी भी पत्नी क्यों ना हो उसके लिए पर नारी है क्योंकि सन्यास ले चुका है नारी पराई आपनी भोगे नर के जाए क्योंकि जहर पर आयो आपनो खाए मर जाए जहर अपना हो चाहे बेगाना हो खाओगे तो मरोगे हम संत हैं विरक्त हैं हमारे लिए हर स्त्री मां बहन बेटी की तरह है और तुम लोग गिरस्थ हो अपनी पत्नी के सिवा हर स्त्री मां बहन बेटी है तो तुम लोग भी हमसे कम नहीं और स्त्रियों के लिए अपने पति को छोड़कर के हर पुरुष पिता भाई पुत्र के समान है तो राम जी से पूछा कि पर नारी का हरण करने वाला पति व्रता की तरफ को दृष्टि से देखने वाला इस महापापी रावण में ऐसा आपने क्या देखा जिसको निज गति दी है तो राम जी ने क्या कहा सुनो प्रश्न का उत्तर है जिन्होंने प्रश्न किया कि नरसिंह भगत के घर वालों को क्या मिला बेचारे मर मरा सब तो उनके लिए उत्तर है भगवान श्री राम कहते हैं कि मैंने रावण में एक बात देखी क्या कि वो मेरे भगत विभूषण का भाई था बस ये देखा मेरे भगत विभूषण का भाई था भगवान अपने भक्तों के आस्त्रित का भी उतने ध्यान रखते हैं जितने अपने आस्तित भगत का ध्यान रखते हैं गजेंद्र ने पुकारा भगवान नारायण आए सुदर्शन चक्र छोड़ा ग्राह का वध कर दिया हाथी को बचा लिया दिव्य आत्मा प्रकट हुई भगवान की स्तुति करते प्रभु के धाम में पहुंच गए हाथी ने कहा यह तो अन्याय हुआ पुकारा था मैंने और जड़ योनि से उद्धार उसका पहले किया मेरी बाद में क्यों भगवान ने कहा गजेंद्र से तुमने मेरे चरण पकड़े और इस ग्राह ने तुम्हारे चरण पकड़े जो मेरे चरण पकड़ता है उसको मैं बाद में देखता हूं जो मेरे चरण पकड़ने वालों के चरण पकड़ता है उसका पहले उद्धार करता हूं नरसी भगत के खून से जो बालक पैदा हुए हैं बेटा बेटी वो साधारण होंगे मुचकुंद नाम के राजा मानधाता के पुत्र पूर्व जन्मे ही भगवान के साक्षात दर्शन हुए भगवान ने आज्ञा दी थी मुचकुंद को मेरी भक्ति के प्रचार के लिए तुमको अभी एक जन्म लेना है वो तुम्हारा अंतिम जन्म होगा उसके बाद तुम सीधे मेरे धाम में आओगे गुजरात में मेरी भक्ति के प्रचार के लिए एक जन्म लेना है वही महाराज मुचकुंद साढ़े चार हजार साल के बाद गुजरात में जन्म लेते हैं जूनागढ़ में तो ऐसे सिद्ध महापुरुष जो ग्रह बनकर के दुनिया में गए दुख जिनको स्पर्श नहीं कर सकता था उनके यहां जो बालिक बालिका बनकर के या पत्नी बनकर जो आत्मा आएगी कोई साधारण होगी सब सिद्ध महापुरुष थे सब भगत भगत थे का उद्धार हुआ रही बात कि जल्दी शरीर छूट गया अरे शरीर जिसलिए दान किया जाता है कहीं वो काम हो गया फिर क्या करना भाई तुम हरिद्वार गए हो स्नान करने के लिए अब स्नान कर लिया तो लौट के वापिस आ गए जिस लिए मानव जन्म मिला था वो काम जब हो गया और उस शरीर से भगवान को कोई और सेवा लेनी नहीं है तो बुला लिया वापिस कितने छोटी छोटी आयु में 16 साल की आयु में देखो तो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित गर्भ में थे गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए परीक्षित को अब जन्म लेने का कोई कारण है ही नहीं किसलिए इंसान का चोला मिले ना अरे प्रभु प्राप्ति के लिए इंसान का चोला मिलता है सो तो गर्भ में ही प्रभु प्राप्ति हो गई भगवान उसको जीवनदान क्यों किया क्योंकि प्रक्षित के माध्यम से इस दुनिया में भागवत का था लाना था भगवान को अपना कुछ काम कराना था उसके माध्यम से तो उसको तो रखा, नहीं तो उसका काम में हो चुका था ऐसे अभिमुन्यु जिसलिए दुनिया में आए थे वो काम सोलह साल की अवस्था में कर चुके थे अपने वीरता पौरष दिखा दिया बुला लिया अपने पास अब यह नहीं कि छोटी आयु में उनका बेटा चला गया ऐसा नहीं और फिर जो कहा गया कि पत्नी शरीर छोड़ गई बेटी को महान दुख उठाना पड़ा यह सब बाहर की कथाए यह तो एक चरित्र दुनिया को दिखाना है अपने निज भक्तों के माध्यम से यह तो भगवती योग माया का एक चमत्कार था जो लोग रोते दिखते हैं इनके माध्यम से दुनिया को शिक्षा देनी है इतना दुख नरसी भगत के जीवन में आया उसके बेटी के जीवन में इतना दुख आया ये रोए लेकिन इस चरित्र से दिखाया है मेरे ठाकुर ने भले इनके दुख ने इनको रुला दिया लेकिन इनकी आस्था में कहीं कोई आंच नहीं आई देखो जोग त्यों मेरे प्रति विश्वास है और फिर अंत में विश्वास की जीत होती है भक्तों के चरित्र से अनेक प्रकार के सिद्धांत भगवान प्रस्तुत करते हैं यह सब भक्ति भगवती योग माया का खेल होता है तीन प्रकार की माया होती है एक वो माया जिसमें सारा संसार भ्रम रहा है सारा संसार जिसमें भ्रमित है माया महाठगनी हम जानी जिसके लिए कहा है त्रिगुणमयी माया एक वो माया निज जन मोहनी माया जो केवल उनके भक्तों को ही मोहती है और नाना प्रकार की क्रीडाएं उनके द्वारा कराती हैं और अंत में प्रभु के चरणों तक उनको पहुंचा देती हैं वह है भगवती निज जन्म मोहिनी माया योग माया एक माया और है वो केवल भगवान को ही मोहित करती है जिस माया का नाम है राधा रानी प्रेम शक्ति वो प्रेम जो भगवान को भी नचा दे जो भगवान को भी भ्रम में डाल दे शेष महेश गणेश दिनेश ध्यान धरे पर पार ना पावे ताही अहीर की छोर या छछिया बरी छाच पे नाच नाधरानी का राज्य है उन्हीं की छत्र छाया है सब ब्रजवासियों पर और हर ब्रजवासी ने कृष्ण को नचाया जब उद्धोजी आए ब्रज में मथुरा से कृष्ण का संदेश लेकर चले जब कुछ दूर मथुरा से वृंदावन निकट आया वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया उलझकर वस्त्र में काटे लगे उद्धव को समझाने तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने ये प्रेम क्या है यही है भगवती राधा रानी यही भगवान के हृदय की स्वामी इसी प्रेम के चक्कर में पढ़ प्रभु भी नृत्य करते हैं प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा अपना मान भले टल जाए भगत का मान न टलते देखा तो तीन प्रकार की माया है एक वो माया जो स्वरूप होता माया है स्वरूप हो शक्ति है उनकी ये कह लो कि स्वयं ही माया के रूप में है राधा कृष्ण कृष्ण है राधा एक प्रीति दो प्रीति अगाधा एक रूप दो प्रीति अगाधा राधा कृष्ण सो नहीं एक प्राण दो दे बाहर से तो कृष्ण ही दिखत भीतर कृष्ण बने हैं राधा और राधा भी बाहर से राधा भीतर कृष्ण बनी बिन बाधा राधा को राधा कृष्ण ही समझो और कृष्ण को भी राधा कृष्ण ही समझो ये दोनों युगल हैं कभी कृष्ण अकेले नहीं होते कभी राधा अकेले नहीं होती ये दोनों ही जुगुल तो ये भगवान की दिज जन्म मोहिनी माया है ये उनकी स्वरूप शक्ति है भगवान शिव के साथ भगवती पार्वती राम जी के साथ भगवती सीता गिरा अर्थ जल बीच सम कहत भिन्न न भिन्न बंदों सीता राम पद जय नहीं परम प्रिया खिन्न गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गिरा अर्थ वाणी और उसका अर्थ एक ही होता है जल बीच सम जल उसकी तरंग एक ही होती है दूध और सफेदी एक ही वस्तु का नाम है इसी प्रकार सीताराम एक ही तत्व है जो दो रूपों में अनादिकाल से प्रकट होकर के दिव्य कीड़ाएं करते हैं भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी ये भगवान की निज जनमोहनी स्वयं उनको अहलादित करने के लिए स्वयं उन्हें की स्वरूपभूतर शक्ति है और दूसरी शक्ति मैंने बताया भगवत योग माया जो निज जनों को मोहित करके अनेक प्रकार से उनसे, उनसे खेल करती हैं और अंत में प्रभु के चरणों में अर्पण कर देती है और तीसरी माया है जिसमें हम सब लोग भ्रम में पड़े हैं चौरासी के चक्कर पड़े हैं ये दुखदायी माया है इसलिए ये जो प्रश्न किए हैं नरसी भगत के परिवारों वालों को क्या हुआ सब प्रभु के धाम में गए भगवती योग माया ने नरसी भगत के माध्यम से अनेक प्रकार के चरित्र किए सुख दुख सिर्फ बाहर से दिखता है भीतर से तो सदा आनंद में रहते हैं और कोई प्रश्न सत्रह इंच के प्रिया प्रीतम घर में विराजमान किए एक साल हो गया तब से घर में लड़ाई झगड़ा वह नुकसान हो रहा है कृपया बताएं शास्त्र का विधान है बारह उंगल से बड़े ठाकुर जी घर में रखने नहीं रखने चाहिए बारह उंगल से बड़े ठाकुर जी घर में नहीं रखें अगर घर में रखना भी है तो पवित्रता का पूरा ध्यान रखें और रही बात घर में लड़ाई झगड़े तो ठाकुर जी के कान से लड़ाई झगड़े नहीं होते ये सब कर्मों का फल है को ना कहो सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भराता हर व्यक्ति अपने कर्मों का भोग भोगता है हां हो सकता है कि आपके कर्मों का फल ना हो आपकी बेवकूफियां हो जो घर में के लिए समझा है कई बार होता है ऐसा कई दुख हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो हमारे कर्मों में लिखे नहीं हैं जो हमारे भाग्य का खेल नहीं है हमारी वर्तमान की गलती है वर्तमान की बेकूफी है कई बहुएं ऐसे बढ़िया स्वभाव की होती हैं नरक जैसी ससुराल थी जब घर में गई ससुराल में अपनी बुद्धिमानी से विवेक से, से सेवा प्रेम के द्वारा सबको एक कर दिया नरक जैसे घर को स्वर्ग बना दिया अब उसके भाग्या में तो बुराई लिखा था नरक जैसा घर मिलना नरक जैसी ससुराल मिलनी ये उसके भाग्य में लिखा था लेकिन उसने अपनी समझदारी से प्रेम के द्वारा क्षमा के द्वारा सहन शक्ति के द्वारा सबको एक कर दिया और घर को स्वर्ग बना दिया और कहीं ऐसी भी बेवकूफ होती है भाग्य में तो सुख लिखा है, स्वर्ग जैसा ससुराल मिलेगा और ऐसा मिला भी था लेकिन अपने गंदे स्वभाव के कारण से अपने दुर्व्यवहार के कारण से अपनी गलत नीतियों के कारण से शहन शक्ति ना होने के कारण से स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया अब नरक बनने के बाद जो दुख स्त्री को होता है यह मत कहे कि मेरी किस्मत ही ऐसी थी किस्मत तो बहुत अच्छी थी तुम्हारी बेवकूफी थी तो घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो यह जरूरी नहीं कि तुम्हारा प्रारब्भ ऐसा है यह भगवान के कारण से और भगवान के कारण से कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते ध्यान रखना देखो कमी कहां है होनी प्रारब्ध के अधीन है करनी प्रारब्ध क्या देनी करने में हर व्यक्ति आजाद है देखो तुम्हारे घर में जो लड़ाई है वो करनी है या होनी है अगर करने में कहीं किसी का खोट हो तो समझाओ परिवार को सत्संग में आए सदग्रंथों का ध्यान करें स्वामी श्री राम सुबहदास जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है गृहस्थ में कैसे रहें परस्पर परिवार में एक दूसरे के साथ कैसे संबंध होने चाहिए वो सब ग्रंथ को उठा के पढ़ो और मैं कहता हूं चाहे तुम्हारे परार्थ में लड़ाइयां ही भी क्यों ना हो घर वाले मेरी एक बात मान जाए अपने स्वभाव को सरल बना दो तीन बातें स्वभाव में आ जाएं, कभी तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं हो सकती क्या सबसे प्यार करो कितना भी खोटे स्वभाव का कोई क्यों ना हो घर में कितना भी क्रोधी टाइप का कोई व्यक्ति घर में क्यों ना हो प्यार करो उसकी सहो क्षमा कर दो मजाल है कि उसका स्वभाव ना सुधरे सामने वाले का कट्टर स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा उसकी सह लो क्षमा कर दो प्यार और करो विशेष ध्यान रखो उसका उसके मन को पढ़ो क्यों क्या चाहता है अपने मन को मार लो उसके मन की होने दो मेरा विश्वास है उसका कट्टर स्वभाव बिल्कुल पवित्र हो जाएगा लड़ाई झगड़े का हो जाएंगे और देखो किसकी कहाँ पर कमी है पूरा परिवार सुनता होगा कथा को और और कुछ प्रश्न है भानुमति का क्या हुआ अभी फोन करके पूछता हूं बाद में भानुमति आती है बारह बजे के करीब दूर से देखा अंधेरे में तीन कोई खड़े हैं मेरे पति दुर्योधन ने तो कहा था कि दादा भीष्म पितामह भीतर बैठे होंगे ध्यान में होंगे प्रणाम करना अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलेगा लेकिन ये दादा जैसे कौन है बाहर खड़े और पास आई समझ गई तो दादा हैं भीषम पितामा ये दूसरे कौन हैं देखा द्रौपदी है साड़ी पहने का नैया भी खड़े थे अब क्या करें चलो प्रणाम तो कर ही लेते हूं श्री कृष्ण भीषम पिता में आमने सामने खड़े एक दूसरे की तरफ मुंह के बगल में द्रौपदी इधर से भानुमती आके प्रणाम करती है दादा ने बताया दुर्योधन ने बताया था कि प्रणाम तब तक सर नहीं उठाना प्रणाम करने के बाद जब तक खंड सौभाग्यवती होने का वरदाना मिल जाए भानुमती प्रणाम कर रही है क्या वरदान दे कन्हैया से पूछा क्या दूं सब लूट ले गए जो माल था ठाकुर जी ने कहा हमें क्या पता बात नहीं करी सारा चार हमें क्या प्रतिज्ञा भी तो आपने की थी तब मुझसे पूछा था क्या प्रतिज्ञा करते समय भूल गए कि पांचों पांडव उनके रथ की बागडोर मेरे हाथ में है पांचों पांडवों में से एक आशीष उड़ाने के लिए जब प्रतिज्ञा की थी क्या भूल गए थे क्यों मेरे शाणंगत हैं अब क्या पूछते हो हम कुछ नहीं करेंगे तब विष्ण पिता मे अन मने बाव से कहा कि बेटी उठो मेरे पास तुम्हारे लिए जो था माल वो तो द्रौपदी लूट ले गए। तुम्हारे लिए जो द्रोह वरदान था हां तुम्हारा प्रणाम के व्यर्थ ना जाए इसलिए मैं तुमको राय दे रहा हूं जैसे द्रौपदी अपने सुहाग सहित इनकी शरण में आई है ऐसे तुम अपने सुहाग दुर्योधन सहित इनकी शरण में आ जाए तब कुछ हो तो हो भानुमति समझ गई क्या मेरा सुहाग सुरक्षित नहीं द्रौपदी के सुहाग की रक्षा करने वाले कृष्ण हैं मेरे सुहाग की रक्षा कृष्ण नहीं कर सकते क्यों क्योंकि जानती हूं मैं अपने पति को सर भले कटा दे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे श्री कृष्ण को तो कैद में करने की सोची थी एक बार उन्होंने अपना समूह ले चले गई अभी जो पूछा मुझसे कि भानुमति का क्या हुआ तो तो सबको पता है भानुमति बाद में विधवा हो गई ये तो सबको पता है क्या पूछा और प्रश्न कि मेरे पास दो ठाकुर जी हैं लोग टोकते हैं क्या करो कितना बढ़िया है कृष्ण बलराम तुम्हारे पास हैं दो बाल रूप में एक कृष्ण है के बलराम में दोनों भाइयों की खूब सेवा करो हुँ? एक नाम कृष्ण का नाम बलराम जी हैं? ठाकुर जी और भाव बनता है एक ठाकुर जी की सेवा करने में दो जगह मन बट जाता है कोई और सेवा करना चाहता हो उसको दे दो वो सेवा करे अगर कृष्ण बलराम का भाव कर सके तो अच्छा बात है भाव बन जाएगा अगर दोनों में हम कृष्ण का भाव करेंगे तो मन बट जाएगा मन में स्थिरता नहीं आ पाएगी भाव विवलता जो आती है वो नहीं आ पाएगी क्योंकि मन बट जाएगा इसलिए एक ठाकुर जी कोई सेवा करना चाहते हैं उनको दे सकते हैं नहीं तो कृष्ण बलराम की भावना कर लो अगर तुम्हारा मन नहीं मानता तो दोनों को कृष्ण मान कर सेवा कर लो जैसा तुम्हारा भाव करे भक्ति में कोई नियम नहीं होता जैसा तुम्हारा भाव बस एक भगत जी ठाकुर जी की पूजा करते थे और मन्नत क्या मानी थी कि सेवा करूंगा मेरे घर में संतान हो जब 12 साल हो गए सेवा करते करते संतानी ने भी गुस्सा गया ठाकुर जी के ऊपर मंदिर से उठाया ऊपर एक आला था मोरी उसमें रख दिया विराजमान ने किया रख दिया जैसे समान रखते हैं यही तुम्हारी सजा है बारह साल से भक्ति की एक संतान नहीं दे सके दुर्गा जी को ले आए दुर्गा जी को विराजमान करके बोले देखो ज्यादा समय नहीं दूंगा उन्होंने तो मेरे बारह साल खराब किए हैं आपको केवल एक साल का समय दिया जा रहा है एक साल में मेरी संतान अगर नहीं हुई तो बगल में अभी जगह खाली अब लगे पूजा करने सबसे पहले धोवती जगाई धुबत्ती ही तो धुआं सुगंध ऊपर जा रही थी ऊपर कन्हैया बैठे जो ऊपर धुआं जा रहा अच्छा मानेगा नहीं फ्री फड़ में सूंघ रहा है अब देख तो कैसे सूंघता है पिताम लिया धुआं आगे पीछे कर दिया जो ऊपर ना जाए थोड़ी देर बाद फिर सीधा धुआं ऊपर बड़ा गुस्सा आया एक महीने की धोबत्तियां बना रखी थी और फूलबत्तियां रोई की दो फूल फूलबत्तियों को उठाया रोई की अब देख तो तू कैसे सूंघता है ठाकुर जी की दोनों नाकों में लगा ठूसने दोनों नाक में ठूसने लगा अभी टच हुआ नहीं था बस तैयारी कर ली, बस लगा उसी समय ठाकुर जी प्रकट हो गए जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो भगत जी बोले मुझको क्या आपता तू इस रीति से प्रकट होता है बारह साल ऐसी मैंने बर्बाद किए मैं पहले दिन ही ठूस देता नाक में भगवान ने कहा तेरी अगर ये रुई ठूंसने से मैं प्रकट नहीं हुआ हूं तुम्हारी इस भावना से मैं प्रकट हुआ हूं क्योंकि तूने आज मुझको पत्थर नहीं माना सूंघने वाला मान लिया है ये भाव पेरे जाऊ हर रोज तुम मुझको पत्थर ही मानते थे आज तुमने मुझको पत्थर ना मानकर यह मान लिया कि यह सूंघते भी हैं जब सूंघता भी हूं तो फिर सुनता भी हूं पुकार को जब कोई मुझको पत्थर मानेगा तो फिर ना मुझको कुछ सुनेगा ना मैं कुछ खाऊंगा जब तुमने मुझको सूंघने वाला मान लिया तो अब मैं अब तक तो मैं निराकार ब्रह्म था अब तक तुम्हें निष्क्रिय ब्रह्म था लेकिन तुम्हारी इस भावना ने मुझ में क्रिया पैदा कर दिया जिन आंखें दी खुदा ने वो पत्थर में खुदा देखें जिनका दिल ही पत्थर है भला पत्थर में क्या देखें तो तुम्हारी जो भावना बनी है इसलिए मैं प्रकट हुआ और इसी भावना में प्रगट हुआ कबीरदास जी तो कहते हैं जो मूर्ति को पत्थर मानता है उनकी भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करते पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलते कबीरदास जी कहते अगर तुम भावना में पत्थर ही मानते रहोगे मूर्ति को तो पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिला करते पत्थर पूजने वाले अगर यही भाव रखेंगे कि पत्थर है तो कहा इससे अच्छा तो चक्की का पत्थर है कुछ तो काम आएगा आटा तैयार होगा उससे पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़ ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार अर्थात या मूर्ति पूजा का खंडन ही ध्यान रखना खंडन है उस भाव का जब हम सोचते हैं कि तो पत्थर की मूर्ति है और जो पत्थर मानते हैं उनको पूजा करने की आवश्यकता भी नहीं क्यों उनकी पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे देखो हम लोग ग्रंथ का पूजन करते हैं ग्रंथ क्या है कागज के टुकड़े के सिवा कुछ और है बोलो और कौन सा कागज का टुकड़ा है ग्रंथ जो कूड़े कचरे को गला करके अनेक प्रकार के केमिकल डाल करके जो तैयार किया कागज वो गंदा है उसमें कई प्रकार के केमिकल मिले हैं गला सड़ा कूड़ा कचरा भी उसमें मिला है और जो श्या है वो भी अपवित्र थी जिस श्या से उस पर श्लोक छंद चुपाई सोठे दोहे आदि लिखे हैं वो श्या भी अपवित्र होती है लेकिन कभी हम प्रणाम जब ग्रंथ को करते हैं क्या कभी सोचते हैं कि कूड़ा कचरा है या ये अपवित्र शाही है बोलो हम कूड़े कचरे से बने कागज और केमिकल से बनी श्या को प्रणाम करते हैं या साक्षात भगवान का शुरू मान के प्रणाम करते हैं भावना कागज की नहीं होती अगर कागज की भावना है तो प्रणाम को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे कागज को पूजने से भगवान नहीं मिलते लेकिन अगर हम गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं उनको प्रणाम करते हैं भक्त माल जी को भागवत जी को प्रणाम करते हैं शीश पर दान करते हैं उनको नमस्कार करते हैं वो सब नमस्कार भगवान के पास कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी क्या है प्रगट गुरांधी देह कागज नहीं है श्या नहीं है प्रगट ही गुरुओं की देह है ये।, ये भाव का चमत्कार है इसलिए फल मिलता है ऐसे हम पत्थर की पूजा नहीं करते ध्यान रखना जिस मंदिर की ठाकुर जी विराजमान है वो पत्थर नहीं है पत्थर तब तक था जब तक खदान में था फिर मूर्ति बना हम लोग मूर्ति पूजा भी नहीं करते मूर्ति तो दुकान में हुआ करती है दुकान में किसी मूर्ति की हम लोग पूजा नहीं करते बहुत दुकानों में जयपुर में मूर्तियां हैं हम किसी मूर्ति में पुष्प नहीं चढ़ाते हम किसी मूर्ति को नहीं मानते जब वही मूर्ति कभी पत्थर तथा बने उसको भी नहीं मानो उसकी पूजा नहीं की ना हम पत्थर की पूजा करते हैं जब वो खदान में होता है ना हम मूर्ति की पूजा करते हैं जब वो दुकान पे होती है हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं जब वो मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाते हैं ये पत्थर पूजा नहीं ये भगवान की पूजा है भावना हमारी है भगवान की ऐसी गुरुओं का शरीर क्या है पंच तत्वों का चोला है मिट्टी जल अग्नि, वायु और आकाश और आपका शरीर यह भी पंच तत्वों का है महापापी का शरीर वही पंच तत्व मिट्टी जल अग्नि, वायु और आकाश फिर हम पापियों की पूजा नहीं करते महापुरुषों के चरणों में क्यों नाक रगड़ते हैं शरीर तो उनका भी अधम है चित जल पाव का गगन शमीरा पंच रचित यह अधम शरीरा चाहे वो संतों का शरीर क्यों ना हो है मिट्टी का ही मलमूत्र का भांड है है क्या शरीर के अंदर मल मलमूत्र के सिवा खून मादपी के हड्डियों के सिवा फिर हम संतों के चरणों में सिर रखते हैं और किसी महापापी के को देखना भी हम पसंद नहीं करते चरणों में सिर कहा रखेंगे इसका मतलब हम देह की पूजा नहीं करते हम करते हैं देह के भीतर जो आत्मा है और उस आत्मा के पास जो विचार हैं जो ज्ञान है हम उस ज्ञान के उपासकें देह के उपासकेंगे हम देह को गुरु नहीं मानते उस देह में जो ज्ञान है उसको गुरु मानते हैं लेकिन आपको पता है फिर शरीर की पूजा क्यों करते हैं गुरु की फिर देह को क्यों मानते हैं गुरु की इसलिए जब हम कार में बैठते हैं बहुत लोग फूलों की बरसात करते हैं हम कार के भीतर बैठे हैं शीशे सब बंद हैं हमारे पास एक भी फूल नहीं आता सब कार पे होते हैं बोलो एक कार का सम्मान है कि भीतर बैठे का सम्मान है बोलो ये किसकी पूजा हो रही है यह किसका सम्मान हो रहा है कार का या कार में बैठने वाले का अगर हम कार के ऊपर जिसमें कोई संत बैठा उस कार पे फूलों की बरसात कर रहे और कोई अज्ञानी कहे कैसा धर्म है कारों की पूजा हो रही है वो मूर्ख है अरे कार की नहीं पूजा हो रही है कार के भीतर जो बैठा उसकी पूजा ऐसी कोई व्यक्ति अपराध कर दे कार में बैठा लगा भागने लोगों ने पकड़ा कारों कार कोई जूते मारने शुरू कर दी तो बोलो किसका तिरस्कार हो रहा है यह कार का तिरस्कार है कि कार के भीतर बैठने वाले का तो यह ना कहो कि कार का अपमान हुआ अगले दिन जो अखबारों में आएगा यह नहीं आएगा कि अमुख जगह कार का तिरस्कार हुआ है बल्कि कार के अंदर जो था जूते मारने वालों के अंदर जो भाव था कि हम कार के भीतर बैठने वाले को मार रहे हैं, तो अपमान वहां जाके पहुंचेगा इसलिए कार का तिरस्कार नहीं या कार का ऊपर फूलों के बरसात नहीं ये भीतर बैठे वाले का भाव हमारे भीतर देखो माताएं बड़ी भोली होती है दूल्हा राजा आए माता द्वारचारी करती है आरती उतारती दूल्हा राजा की अब दूल्हा घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, माते छोटे कद की है अब दूल्हे तक तो आरती जा ही नहीं रही मुख तक आरती किसकी होती है घोड़ी की आरती हो जाती है दूल्हा ऊपर बैठा है आरती दूल्हे की करना चाह रहे हैं दूल्हा तक तो जाते नहीं आरती की थाली तो घोड़ी की ही आरती हो जाती है अब कोई कहे कि ऐसा ही देश है जहां पर जानवरों की आरती उतारी जाती है तो ऐसा सोचने वाला मूर्ख अरे घोड़ी की आरती नहीं हो रही है उस घोड़ी पे जो बैठा है उसकी आरती हो रही है इसी प्रकार हम लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते उस मूर्ति के माध्यम से उस भगवान की पूजा करते हैं फिर प्रश्न उठता है भगवान तो सब जगह है मूर्ति में कोई ज़्यादा ही है भगवान तो सब जगह है क्या मूर्ति में ज्यादा भगवान है तो इसका उत्तर है कागज के टुकड़े सब होते हैं जो पाँच का नोट है वो भी कागज का टुकड़ा है लेकिन हम हर कागज के टुकड़े को नोट नहीं कहते ध्यान रखना महिमा उसी कागज के टुकड़े की है सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त हो वही कागज का टुकड़ा नोट कहलाता है हर कागज नोट नहीं होता इसी प्रकार हम हर पत्थर को भगवान नहीं कहते सिर्फ उस पत्थर को भगवान कहते हैं जिसमें उस सरकार के द्वारा शास्त्रीय पद्धति से वैदिक रीति से परमात्मा के बनाए हुए विधान के अनुसार जिसमें मूर्ति की स्थापना प्राणों की स्थापना होती है केवल हम उसी को भगवान कहते हैं यहाँ तक कि जो मंदिर दुकानों पे मूर्तियाँ होती हैं उसको भी हम भगवान नहीं कहते मूर्ति कहते हैं और जब तक मूर्ति है वो तब तक हम लोग पूजा नहीं करते इसलिए मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले मैं कहना चाहूँगा हम लोग मूर्ति की नहीं मूर्ति के माध्यम से उस पर्व मूर्ति परमात्मा की पूजा करते हैं जो सब जगह विराजमान और कोई प्रश्न? गीता में लिखा है कि कृष्ण बंदे जगत गुरु हमने कृष्ण भगवान को गुरु माना माना हुआ है क्या हमें दीक्षा गुरु करना चाहिए या शिक्षा गुरु धारण करें कृपया महाराज जी हमें मार्ग दिखाएं। इसमें लिखा है गीता में लिखा हुआ है कि कृष्ण बंदे जगत ऐसा कहीं भी गीता में नहीं लिखा हुआ है कि कृष्ण बंदे जगत गीता में 700 सौ श्लोक है किसी भी श्लोक में शब्द नहीं है कि कृष्ण बंदे जगत गुरु अगर तुम में समर्थ है तुम कृष्ण को गुरु रूप में पा सकते हो अर्जुन ने माना है कृष्ण को गुरु मुझको कोई गुरु बनाएगा मैं भगवान की महिमा बताऊंगा कितनी बताऊंगा जितनी मुझको जानकारी है लेकिन कोई भगवान को ही गुरु बनाए तो भगवान किसकी महिमा बताएंगे अपनी बताएंगे तो अपने बारे में जितना भगवान बता सकते हैं हम क्या फटीचर बताएंगे भगवान के बारे और भगवान ने बताया ही नहीं अर्जुन को दिखाया है अर्जुन ने पहले कृष्ण को अपना भाई माना था मेरी बुआ का बेटा है ओ, मेरे मामा का बेटा है उसके बाद भाई का रिश्ता हो क्या बुआ मामा के फिर माना रिश्ता मित्र का मेरा मित्र है हो गया दो रिश्ते हैं पहले भाई माना फिर मित्र माना उसके बाद रिश्ता बदला अपना साला मान लिया कृष्ण मेरे साले हैं क्योंकि मैं उनकी बहन का सुभद्रा का पति हूं तो मैं जिया जी हूं कृष्ण का तो भगवान साले बन गए बचपन में कृष्ण अर्जुन दोनों खेल रहे थे अर्जुन खेल में हारे घोड़ा बन गए कृष्ण ऊपर चढ़ गए चलो कदम के पेड़ तक छोड़ के आओ कदम का पेड़ आ गया तब भी कृष्ण उतरे नहीं अर्जुन गुस्से में आके कह दिया, उतर साले, भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हारा साला बन के रहूंगा सुभद्रा का विवाह हुआ अर्जुन से बन गए साले तो ये एक रिश्ता है साला जिया जी का उसके बाद गीता दूसराध्याय श्लोक नंबर सात अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से जब अज्ञान ने घेर लिया जब ज्ञान की आवश्यकता पड़ी और ज्ञान गुरु के बिना नहीं मिलता था अब मैं किसको गुरु बनाऊ यहां समय समय नहीं है युद्ध प्रारंभ शंख बच चुके शंखनाद हो चुका है ऐसी स्थिति में कौन मेरा गुरु होगा तो श्री कृष्ण से बोले कार पर्ण्य दो सो पही तो धर्म सम्मूढ़ श्रेयसिया निश्चितम ब्रोहितन में शिष्य अस्ते हिम शादी माम त्वाम प्रपन्नम हे कृष्ण मैं आपका शिष्य हूं मैं धर्म के विषय में मोहित हुआ भ्रमित हुआ आपसे पूछता हूं जो कल्याणकारी मार्ग है मेरे लिए वो कृपा करके मुझको बताइए मैं आपका शिष्य हूं आपकी शरण आया हूं मुझ अज्ञानी को ज्ञान दीजिए तो श्री कृष्ण कि क्या बन गए शिष्य शिष्य अस्ते हिम शादी माम त्वाम मैं आपका शिष्य हूं आपकी शरण आया तो उस समय भगवान श्री कृष्ण गुरु बन गए और जब गुरु बने तो गीता ज्ञान प्रारंभ हो गया उसके बाद जब अध्याय प्रारंभ हुआ श्री कृष्ण भगवान ने अपनी महिमा बताई ही नहीं दिखाई भी है तब छठा रिश्ता सामने आ गया अब कृष्ण को गुरु नहीं स्वयं भगवान माना चरणों में शरणागत हो गए आ मेरे इष्ट देव हैं आ मुझको मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझ पर कृपा कीजिए मैं आपके प्रभाव को जान गया हूं अब बन गए भगवत और भगवान अब देखिए सातवा और अर्जुन कृष्ण का एक बार अर्जुन ने कहा कि प्रभु जो सुख आपका मेरे पास है क्या इससे अधिक कोई सुखी है आप इतना मुझसे प्रेम करते हैं। तो भगवान ने कहा कि भी अधिक सुखी हैं सखियां ब्रज की गोपियां तो अर्जुन ने कहा वो सुख मुझको भी प्राप्त हो तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से महाभारत की कथा है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी मेरी शक्ति जिसका आश्रय लेकर के तुम सखे भाव में प्रवेश कर जाओगे त्रिपुर महासुंदरी उनकी आराधना का तब अर्जुन हसनापुर से आपके सहनंदपुर के पास देवबन नाम की जगह है आप सब जानते ही पास में है वहां पर त्रिपुर महासुंदरी का मंदिर है वहां पर अर्जुन ने भगवती मातेश्वर की आराधना की मातेश्वरी प्रकट हुई है देव में इसका नाम है देव बन, देवताओं का बन अब नाम हो गया देव बंध देवता ही बंद हो गए अर्जुन ने वरदान मांगा सखी सह के रूप में सखी के रूप में राधा रानी की राधा माधव की सेवाओं में मैं जाना चाहता तब भगवती मातेश्वरी ने कृपा की उनको सखी भाव प्रदान किया तब अर्जुन का महाराज लीला में अर्जुनी बन प्रवेश हुआ अब यह सातवा रिश्ता है अर्जुन कृष्ण का प्रीतम का और सुखी का तो भगवान को कुछ भी मान सकते हो बहुत लोग भगवान कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते महापुरुष मानते हैं उनको भी मैं धन्यवाद करूंगा वो भी बधाई के पात्र हैं अरे मेरे प्रभु क्या है ऑल इन वन सर्वम सर्वम का मतलब सब कुछ वो सब कुछ है अगर कोई कृष्ण को महापुरुष मानता है मैं वंदना करता हूं उसके चरणों की कोई भगवान ना मानकर केवल महापुरुष ही मानता है। मैं उसके चरणों की वंदना करता हूं श्री कृष्ण महापुरुष है तो महापुरुष ही एक दिन भगवान को दया आएगी लेकिन महापुरुष मान के रखना और उस महापुरुष श्रीकृष्ण ने जो भी कुछ गीता में कहा सब सबको जीन में उतार लो वो महापुरुष तुमको भेद बता देंगे कि मैं पुरुष नहीं महापुरुष नहीं मैं पुरुषोत्तम हूं बारहवा अध्याय गीता का भगवान ने कहा बार नहीं भूतानि उच्चते पंद्रवाय द्वाणी उच्चतम परमात्म ईश्वर अर्जुन इस दुनिया में दो पुरुष हैं कौन कौन से एक क्षण एक अक्षर ये प्रकृति के शरीर क्षर है विनाशी है और जो आत्मा है यह अविनाशी है अक्षर पुरुष है और इन दोनों से द्वा विमु पुरुषो लोके लोके का मतलब इस लोक में दो पुरुष हैं, आत्मा और ये देहदारी प्राणी द्वा विम पुरुषो लोके अक्षर अक्षर एवं अक्षर है सर्वाणी भूतानी यह समस्त भूत प्राणी अक्षर है सबके शरीर मिट जाएंगे हैं ये भी पुरुष और कूटस्थ अक्षर उच्चत है आत्मा कुटस्थ है और परमात्मा कैसे उत्तम महापुरुष अस्तवन है इन दोनों पुरुषों से मैं उत्तम हूं परमात्मा त्युदाह है मैं परमात्मा इन दोनों से उत्तम हूं इस तत्त्व को जानने वाले ऋषि मुनि सिद्ध योगी अमलात्मा मुझको पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं क्योंकि मैं इन दोनों पुरुषों से उत्तम हूं तो जो श्री कृष्ण को भगवान न मारे महापुरुष ही मानते हैं उनको भी वंदना करता हूं जब तुमने महापुरुष समाना है तो आपकी भावनाओं के अनुसार जब वो महापुरुष है भगवान नहीं तो उन महापुरुष ने जो गीता में कहा उसको थोड़ा पढ़ लो कष्ट करो थोड़ा सा पढ़ के अगर समझ में नहीं आती तो किसी महापुरुष से जाके सीख लो गीता क्या कहती है कई लोग कहते हैं काहे के भगवान सोलह हजार हमने कहा इसलिए तो भगवान है सोलह हजार एक, एक तो कोई भी रख ली काहे का भगवान अरे सोलह हजार एक सौ आठ रानिया इसी से सिद्ध होता कि इंसान नहीं है ये भगवान है ये कैसे भगवान गले में हाथ डाल के नाच रहे सबके बीच में यही तो विचित्र खेल है एकांत में किसी गले में हाथ डाल के नहीं नृत्य कर रहे आलिंगन कर रहे चोरी से काम उ से पीड़ित तो होकर ध्यान रखना हजारों सखियां एक साथ लीलाधर धर की लीला ऐसे रास रचैया जितनी गोपियां उतने उनके संग में नाचे कन्हैया जरा तुम भी कहीं कई रूप बना के दिखाओ ना हम एक को नहीं रिझा पा रहे हैं पर भगवान श्री कृष्ण के जो रास लीला काम लीला नहीं है काम लीला होती ना तो कई कमरे के भीतर छुपके होती ये सरे बाजार सब गोपियां एक साथ अलग से किसी गोपी को नहीं सब गोपी एक साथ सब के साथ सबके बीच में नृत्य कर रहे, है। बज़े, बज़े, बज़े, बज़े। रहे हैं सब नाच रहे हैं, नहीं गारबले बजे ढोलक बजे मंजीरा बज रहे गोंगुर बज रहे सब साज बज रहे हैं सब नृत्य कर रहे हैं, गले में बाहें डाल श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और इधर कामदेव सोचता है ये काम लीला है क्या अगर काम नहीं ऐसे ही किशोर बालक पर स्त्रियों के गले में बाहीं डाल के नृत्य कर रहे हैं इसको तो काम से पीड़ित करना मेरे उल्टे हाथ का खेल है उस समय क्या किया कि मैं इनको काम से पीड़ित करूं इनसे पहले इन गोपियों को काम से पीड़ित करता हूं कामदेव का बाण मन में लगता है कामदेव ने बाण का अनुसंधान किया और निशाना साधा गोपियों के मन में और जो ही गोपियों के मन की तरफ कामदेव का निशाना गया ध्यान गया देखा कि गोपियों के पास मन ही नहीं है ए गोपी के पास भी मन नहीं था किसी के पास किसी का मन नहीं था और इनका मन कहां है कृष्ण के पास है अब मैं कृष्ण के मन को अनुसंधान करता हूं और जो ही श्री कृष्ण के रूप माधुरी को दर्शन किए कामदेव वासना कह लो स्वयं मूर्छित हो कामदेव रूप माधुर्य का देख करके तो कामदेव जब मूर्छित हो जाए काम में जब काम ना रहे तो राम में काम कहां से आएगा श्री कृष्ण के दर्शन करके कामदेव में काम नहीं रहा उसको अपनी सुध नहीं रही कि मैं कामदेव हूं मैं वासना हूं कामदेव का काम समाप्त हो गया वो अपने आप को भूल गया जिस श्री कृष्ण की रूप माधुरी के दर्शन करके तो उस कृष्ण में तुम काम की कल्पना करोगे किसी गोपी में कोई काम वासना नहीं थी श्री कृष्ण में कहा जहां राम काम नहीं जहां काम नहीं राम तुलसी कभू की रह सके रवि रजनी कठा कृष्ण में काम नहीं गोपियों में काम नहीं श्री कृष्ण मथुरा गए फिर द्वारिका गोपियां सब ग्रिस्त थी लेकिन किसी के यहां इन सौ सालों में एक भी संतान नहीं हुई वासना ही समाप्त हो चुकी थी श्री कृष्ण से प्रेम करके और केवल उनकी पत्नियों की नहीं क्योंकि पत्नी की काम वासना समाप्त हो जाए पति की ना हो तो फिर विरोध हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं केवल गोपियों की वासना समाप्त नहीं जो गोप ग्वाल थे किसी में भी कोई वासना नहीं क्यों क्योंकि क्यों काम वासना मन में होती है और मन कृष्ण के पास है मन मनमोहन के पास है तो कोई कल्पना करेगा इसलिए कृष्ण को समझो किसी के बारे में ऐसी निंदा नहीं करनी चाहिए ठीक है तुम्हारी भावना है तुम व्यक्तिगत रखो अपनी भावना को तुम कृष्णों को क्या मानते हो यह तुम्हारी अपनी समझ है जितनी तुम्हारी समझ है उसको अपने लिए इस्तेमाल करो दूसरों पे मत थोको दूसरों पे थोपने वाले अपनी समझ को हमेशा मार खाते अपनों से भी जाओगे फिर एक बच्चा भगवान शिव की तपस्या की कि मेरा विवाह हो जाए तपस्या करने बैठा तुरंत समाचार आया कि तुम्हारी मम्मी मर गई बड़ा नाराज हो गया भगवान पे का खुदा देखी तेरी खुदाई अपनी तो क्या मिलनी थी पापा दी भी गंवाई हाँ। अपनी तो क्या मिलनी थी पिताजी की भी गंवा दी पथरी हमने <laughs> तो अधूरे कचरे लोग ऐसे होंगे अपने तो क्या भगवान मिलेंगे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा के दूसरों के भी भगवान गंवा देते हैं लोग कोई किसी की भावनाओं को ठेस न लगाए कोई किसी भी धर्म का मानने वाला हो किसी भी मत मतांतर का मानने वाला हो कोई भी किसी के गुरु क्यों ना हो जो परमात्मा में भाव रखते हैं जो आस्तिक हैं जो प्रभु की तरफ बढ़ना चाहते हैं मैं सबको प्रार्थना करता हूँ कि जितना तुमको ज्ञान है जितना तुमको नॉलेज हुआ है ग्रंथ पढ़ के अपने संप्रदाय के दूसरे संप्रदायों के अपने गुरुओं से सुनकर दूसरों से सुनकर जितना भी तुमको परमात्मा के बारे में कुछ जानकारी मिली है बस उस प्राप्त जानकारी के अनुसार लग जाओ साधना में अब वो जानकारी कैसी भी क्यों ना मिली हो यहाँ तक कि उल्टी भी जानकारी क्यों ना मिल गई हो उल्टा ही करके देखो भगवान को पता है किसको बेचारे को उल्टी जानकारी मिली है लेकिन सच्ची नीयत से मेरी भक्ति कर रहा है कर भरे उल्टी रहा है उसको सीधी करने की जिम्मेदारी भगवान को चाहे तो उल्टी भक्ति से ही मिल जाए और चाहे तो उसको सीधी करा दे संतों के माध्यम से तुम तो करो बस उसके लिए कुछ भी करो नाम जब पूजा पाठ चिंतन जो भी भाव आए करो कहा कि गर्भ अवस्था में कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए किस तरह समय बिताना चाहिए ये बाते नहीं, सब बातें पूछने के लिए सबको पता है अच्छे कर्म करो नियम से जिंदगी जियो भागवत जी का दस मस्कंद का पाठ कोई भी धार्मिक ग्रंथ आवश्यक नहीं भागवत जी का दस मस्कंद का पाठ हो जो जिस ग्रंथ को मानता हो जो जिस संत को मानता हो जो जिस धर्म को मानता हो अपने धर्म संप्रदाय के अनुसार अपने ग्रंथों के अनुसार किसी का भी पाठ करें पवित्र आचरण करें नियम समय का पालन करें गर्भवस्त्री स्त्री ब्रह्मचर्या का पालन करें बड़ों की सेवा करें माता पिता की सेवा करे सबसे प्यार करें सबके सहे सबको क्षमा करे पवित्र आचरण हो प्रसन्न चित्र रहे जो भी सुख दुख आए कर्मों के अनुसार प्रभु का विधान धान मान करके सहर्ष स्वीकार कर ले क्योंकि उसके प्रत्येक विचार का बच्चे के ऊपर एक नया संस्कार पड़ता है इसलिए वो सावधान रहे और माँ अगला प्रश्न है कि माँ बाप लड़की से ज्यादा लड़के का सम्मान करते हैं लड़कों को ज्यादा प्यार करते हैं इसके बारे में कुछ कहें देखो ऐसी बात तो नहीं है माता पिता की फीलिंग बराबर हुआ करती है बेटी को चोट लगे चाहे बेटे को चोट लगे माँ को दर्द होता है बेटी फेल हो स्कूल में चाहे बेटा फेल हो माँ बाप दुख पाते हैं बेटी को बुखार हो चाहे बेटे को माँ बाप दोनों का ध्यान रखते हैं